केलों की जीवन कथा राचेल था विशेष सूची केले क्या है केलो की धरती केलो की खेती पुराने से नए केलों की ओर केलों के प्रकार नए संसार के केले केला व्यापार की पहली कंपनियां बाजार पर कब्जा खेतों से सुपरमार्केट तक केलों की लुप्त प्राय जातियां केले और पर्यावरण और भविष्य केले क्या है केला विश्व का सबसे लोकप्रिय फल चावल गेहूं और आलू के बाद केला विश्व की चौथी सबसे अधिक खाए जाने वाली वस्तु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग तो लगभग प्रत्येक भोजन के साथ केले का सेवन करते हैं केले के कोमल पौधे केवल कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगते हैं उत्तरी अमेरिका में सुपरमार्केटों में पहुंचाने के लिए केलों को बड़े बड़े तापमान नियंत्रित जहाजों से निर्यात किया जाता है जिन्हें रिफर कहते हैं केला एक जेंस है जिसके खुले बाजार में जोरों से खरीद फरोख्त होती है विश्व की सबसे विशाल वनस्पति केले का वैज्ञानिक नाम है मूजा सप्पी केले का पौधा विश्व में उगाई जाने वाली वनस्पतियों में सबसे विशाल क्या है इसके पेड़ का ताना कई लंबी हरी पत्तियों से बना होता है जो एक दूसरे से लिपटी होती हैं इन पौधों की ऊंचाई पंद्रह से तीस फुट तक हो जाती है यदि मनुष्य इसकी रक्षा न करे तो केले के पौधे शायद विलुप्त ही हो जाए क्योंकि ये स्वयं बीमारी से नहीं लड़ सकते किसानों और वैज्ञानिकों की चिंता यह है कि कहीं कभी कोई महामारी पूरे विश्व की केले की फसल को समाप्त ही न कर दे मिष्ठान केला विश्व में केले की 500 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियां हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सर्वाधिक लोकप्रिय है मिष्ठान केला यानी डिजर्ट बनाना जिसे केवेंडिस प्रजाति का केला भी कहा जाता है केवेंडिस केले का छिलका चमकदार पीले रंग का होता है और इसका स्वाद काफी मीठा होता है इनकी खेती मध्य अमेरिका और कैरेबियन देशों के में होती है ये खेत जिन्हें प्लांटेशन कहा जाता है बहुत विशाल भू में फैले होते हैं जिन पर हजारों कर्मचारी काम करते हैं विश्व में 50 करोड़ से भी अधिक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए केले के व्यापार पर निर्भर हैं फिंगर हैंड और क्लस्टर केले पेड़ों पर बड़े बड़े गुच्छों में उगते हैं उन्हें काट कर छोटे गुच्छे बनाए जाते हैं ताकि बेचने में आसानी हो एक केले को फिंगर कहा जाता है चार से छः किलो के गुच्छे को प्राय सुपर मार्केट से छ किलो के गुच्छे जो प्राय सुपर में बेचे जाते हैं उन्हें क्लस्टर कहा जाता है दस से बीस किलो का एक बड़ा गुच्छा जो पेड़ पर उगता है उसे हैंड कहा जाता है केले के एक पेड़ में प्राय ऐसे पंद्रह हैं, हैं। उत्पादक बहुत बड़ा द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तक फैला है लगभग हजार ईशा पूर्वक में केले की खेती उष्ण कटिबद्ध प्रदेश के अन्य भागों में भी पहुंच गई जैसे की हवाई और दक्षिण प्रशांत के द्वीपों में द्वीपों में नए पेड़ों को उगाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके लिए केवल उन नन्हे पौधों की आवश्यकता होती है जो बड़े पेड़ के चारों ओर स्वतः ही उगाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया से चलकर अफ्रीका के पूर्वी तट के मार्ग से यात्रा करने वाले केला व्यापारी केलों के साथ साथ इन नन्हे पौधों को भी अफ्रीका तट के निवासियों को बेचते थे उत्पादक विश्व में प्रति वर्ष लगभग दो दशमलव आठ करोड़ टन केलों का उत्पादन होता है इनमें से अधिकांश की खपत इन्हें उगाने वाले देशों में ही हो जाती है विश्व में सबसे अधिक केला उगाने वाले देश हैं भारत ब्राजील चीन इक्वेडोर और फिलीपींस इनके अतिरिक्त अन्य बड़े केला उत्पादक देश हैं वेनेजुएला, होंडूरस और पनामा अफ्रीका में केलों के बड़े खेत कैमरून में और महाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित देशों जैसी आइवरी कोष्ट में पाए जाते हैं निर्यातक विश्व के केला उत्पादन का केवल लगभग 20 परसेंट ही 20 प्रतिशत ही निर्यात किया जाता है या दूसरे देशों को बेचा जाता है विश्व भर के केला निर्यात का लगभग पैंसठ प्रतिशत दक्षिण अमेरिका में उगाया जाता है इसके प्रमुख निर्यातक देश हैं कोलंबिया इक्वेडोर और कोस्टारिका ये देश अपने केलों का निर्यात अमेरिका कैनेडा यूरोप और कुछ एशियाई देशों को करते हैं निर्यात किया जाने वाला जाने वाले लगभग सत्ताईस केले दक्षिण पूर्व एशिया में उगाए जाते हैं और लगभग सात प्रति प्रतिशत अफ्रीका से निर्यात किया जाता है केलों की खेती फ्लोरिडा के छोटे छोटे खेतों में भी होती है लेकिन इनका बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं होता केला फार्म फार्म केले दो प्रकार के खेतों में उगाए जाते हैं छोटे छोटे फार्म प्राय एक व्यक्ति या परिवार द्वारा संचालित होते हैं अधिकांश छोटे फार्म फार्म पाँच हेक्टेयर लगभग बारह एकड़ या उससे कम क्षेत्रफल के होते हैं इनमें से अधिकांश की फसल स्थानीय बाज़ारों में ही बेच दी जाती है ऐसे छोटे फार्म फार्म मुख्यतः कैरिबियन के द्वीपों में पाए जाते हैं, विशेषकर जिस है, बहुत बड़े व्यापारिकला फार्मों को प्लांटेशन कहा जाता है जो प्राय बड़ी बड़ी अमेरिकन फल कंपनियों की मिल्कित है होते हैं इन केला प्लांटेशनों पर हजारों मजदूर काम करते हैं इनकी उपज उपज विश्व के अनेक केला उपभोक्ता देशों में निर्यात की जाती है केले की खेती केलों का उत्पादन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही होती है यानी भूमध्य रेखा के निकटवर्ती उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र केले की फसल को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है जहां प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जो इन पौधों के स्वास्थ्य और उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है सर्द मौसम में केले के वृक्ष में फल नहीं उपजते और ठंड इनके पत्तों को नुकसान पहुंचाती है और फिर पत्ते सूर्य की धूप से फलों की रक्षा नहीं कर पाते और वे धूप से जल जाते हैं तेज हवा भी केले के पौधों के लिए नुकसानदेह है हल्की हवा भी इसकी नाजुक पत्तियों को चीर देती है और तेज हवा में तो पौधा जड़ से ही उखड़ सकता है और पूरे के पूरे बगीचे बर्बाद हो जाते हैं उचित मिट्टी केले की अच्छी उपज के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी का ठहराव न हो जो मिट्टी पानी को रोक लेती है जैसे कि चिकनी मिट्टी केले की उपज के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि अधिक पानी में पौधे की जड़ें सड़ने लगती है पथरीली मिट्टी या ज्वालामुखी के लावे की मिट्टी केले की खेती के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि इनमें अतिरिक्त पानी आसानी से गहराई तक उतर जाता है और पेड़ की जड़ों तक जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता केले के पौधे के अंग केले की के पत्तियां बढ़कर बारह फुट या चार मीटर तक लंबी हो जाती है ये पत्तियां सीधे धरती में से निकलती है और एक दूसरे के ऊपर कस लिपटी होती है और इन्हीं फिर पेड़ के एक तरफ लटक जाती है फिर इन कलियों पर नन्हे नन्हे बैंगनी रंग के फूल निकलते हैं इन्हीं में से कुछ फूल बढ़कर केलों में परिवर्तित हो जाते हैं पौधों की देखरेख किसान अक्सर केले के पौधे को सहारा देने के लिए उसे एक लंबे बांस के साथ बांध देते हैं इससे पौधा तेज हवा के कारण या फूलों के बोझ के कारण धरती पर गिरता नहीं है पौधों को नियमित पानी और खाद दिया जाता है और उन्हें कीड़ों और बीमारी से बचाने के लिए उन पर कीटनाशक का नियमित छिड़काव किया जाता है फलों को भी कीड़ों और पक्षियों से बचाने के लिए प्लास्टिक के बड़े थैलों से ढक दिया जाता है प्लास्टिक पारदर्शी होने के कारण पत्तों तक धूप पहुँच पहुँचती रहती है और फलों के विकास में कोई बाधा नहीं आती पौधे लगाने के बाद आठ से दस महीने के अंदर पेड़ पूरी तरह विकसित होकर फल दे देता है इसलिए जिन देशों में चक्रवाती या अन्य प्रकार के तूफान अधिक आते हैं उनके लिए केले की खेती विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि इनकी फसल जल्दी तैयार होकर अगले तूफान से पहले ही लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कर देती है पक तैयार निर्यात के लिए जाने वाले केले अच्छी कच्ची अवस्था में ही तोड़ लिए जाते हैं जिससे यात्रा के दौरान वे खराब न हो जाए यदि केलों को पेड़ पर ही पकने दिया जाए तो उनका छिलका फट जाता है वे तभी ठीक से पक कर अधिक स्वादिष्ट बनते हैं जब उन्हें पूरा पकने के पहले ही तोड़ लिया जाए प्लास्टिक केले के पौधो, पौधो का तना जि, जिसे कहते हैं, काफी मोटा होता है और धरती के नीचे उगता है इन तनों पर आंखों जैसे दिखने वाले अनेकों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जैसे कि आलू पर होते हैं इन छिद्रों से कल्ले फूट कर धरती से बाहर निकल आते हैं इन नए फूटे कल्लों को शकर्स कहा जाता है मुख्य पेड़ को इनका पिता और इन नन्हे कलों को उसकी पुत्रिया या पोतिया कहा जाता है जब केलों की फसल काटी जाती है तो किसान सबसे स्वस्थ पौधों को छोड़कर बाकी सभी को काट डालते हैं केलों के क्लोन अधिकांश पौधों से नए पौधे परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया से बनते हैं इस प्रक्रिया में पौधों का नर भाग उसके मादा भाग के संपर्क में आता है नए पौधे पिता पौधे से कलम काट तैयार किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है केले के वो पौधों की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जड़ के निकट स्थित राइजोम से या फिर उसके नए उगे कल्लों से कलम काटी जाती है इन कलमों से उगे नए पौधों को क्लोन कहा जाता है क्योंकि ये पूर्णतः पिता पौधे के समान ही होते हैं जंगल में केले के पौधों का परागण स्वतः ही हो जाता है इसलिए जंगली पेड़ों पर लगे फल कड़े और कड़वे बीजों से भरे होते हैं जिससे ये खाने योग्य नहीं रहते लुप्त प्राय फल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः केले का फल विलुप्त हो जाएगा पिता पौधे से जो फूटते हैं उनके वाली संत यानी क्लोन बहुत पिता के पौधे की अपेक्षा दुर्बल होते हैं क्योंकि उनमें वही वंशाणु पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं समान वंशाणु वाले इन क्लोन पौधों में कीड़ों व बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है केले के किसानों की चिंता यह है कि कहीं भविष्य में कोई महामारी पूरी की पूरी केले की प्रजाति को ही समाप्त न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो नए, पोध... नए को उगाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अच्छे स्पोर्ट यद्यपि सभी केले अपने जनक पौधे के समान ही होते हैं कभी कभी नए प्रकार के केले अनायास ही उगाते हैं ऐसा प्राकृतिक रूप से ही होता है और किसी वैज्ञानिक या किसान के प्रयासों का इसमें कोई श्रेय नहीं होता इस प्रक्रिया को स्पोर्टिंग कहा जाता है और केलों को इन नई प्रजातियों को केलों की इन नई प्रजातियों को म्यूटेशन कहा जाता है जब केले के तो केलों के प्रकार आज विश्व में केलों की पांच सौ से भी अधिक प्रजातियां मौजूद हैं हर एक प्रजाति विशेष प्रकार की मिट्टी और जलवायु में ही उगती है सबसे अधिक लोकप्रिय कैमेंडिस प्रजाति या डेजर्ट केले की केवल पंद्रह की, तो की प्रजाति के या या केले की ही एक नजदीकी प्रजाति है और सात से भरपूर होती है सब्जी वाले केले और प्लांटेन दोनों ही उन देशों में प्रमुख भोजन होते हैं जहाँ इनकी पैदावार अधिक है कैवेंडिस का आगमन कैवेंडिस केले उत्तरी अमेरिका में आयात किए जाने वाले केलों में सबसे प्रमुख है माना जाता है कि पीले रंग के इन केलों को सबसे अधिक दक्षिणी चीन में 1826 में उगाया गया था उसके पहले सभी केले या तो हरे होते थे या फिर लाल पीली प्रजाति की खोज का श्रेय चार्ल्स चार्लफेर को जाता है जो पेड़ पौधे एकत्रित करने के शौकीन थे शौकीन था उसने कुछ केले के पौधों के इंग्लैंड में अपने मित्र पौधों को इंग्लैंड में अपने मित्र के पास भेजा जिसके माध्यम से वह अंत डेवन शायर के ड्यूब तक पहुंचे ड्यूग ने उन्हें बाग में उगाया और उन्हें अपना पारिवारिक नाम कवेंडिस दे दिया 1850 के आसपास जॉन विलियम्स नाम का एक ईसाई पादरी इन पौधों को दक्षिण प्रशांत के समोह फिजी व अन्य कई द्वीपों में ले गया बीस वर्षों के भीतर ही कविडिस के लिए कैरेबियन द्वीप समूह में भी उगाए जा रहे हैं इतने प्रकार के केले हवाई के लाल किले उत्तरी अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं इनका छिलका लाल भूरे रंग का होता है और इनका गूदा पीले रंग का होता है और मलाई जैसा चिकना होता है हवाई के इन लाल केलों को इंडियो क्यूबन लाल या मोराडो केले भी कहा जाता है फिंगर या शुगर केले भी बहुत ही छोटे होते हैं ये केवल तीन इंच या आठ सेंटीमीटर की लंबाई तक ही बढ़ पाते हैं इन्हें यह नाम इनके अत्यंत मीठे स्वाद के कारण ही दिया गया है सेब केले कैवेंडिस प्रजाति के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं और इनका आकार कुछ चौकोर होता है इनका रंग सुनहरा पीला होता है और स्वाद कुछ कुछ सेब से मिलता जुलता होता है प्लांटेन का प्रयोग मुख्यतः सब्जी बनाने के लिए होता है ये केले के ही नजदीकी रिश्तेदार होते हैं और कैवेंडिस प्रजाति की अपेक्षा बड़े आकार के होते हैं इनका छिलका चमकदार हरे रंग का होता है और पूरा पकने के बाद इन्हें सीधे भी खाया जा सकता है जब इनका छिलका काला पड़ जाए तो इनका गुलाबी गुदा मीठा हो जाता है नई दुनिया के केले केलों की खेती अपने मूल स्थान से अन्य कटिबद्ध प्रदेशों में फैलती गई सातवीं शताब्दी के मध्य तक अरब सौदागर केले के पौधों को मध्य पूर्व के देशों में भी ले आए थे जहाँ उन्हें सफलता सफलतापूर्वक उगाया जाने लगा वे इस फल को अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी ले गए जहाँ की गर्म जलवायु में उनकी पैदावार तेजी से बढ़ने लगी उपनिवेश और पादरी चौदह में उपनिवेशवादी पुर्तगालियों का अफ्रीका में केले की खेती से परिचय हुआ ये अफ्रीका के वे स्थान थे जो आजकल लाइबेरिया गैम्बिया और सियरा लियोन देशों के नाम से जाने जाते हैं पुर्तगालियों ने वहाँ के केले के शकर लिए और उन्हें उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी तट के निकट स्थित कैंडरी द्वीप समूह के अपने उपनिवेशों में ले आए पुर्तगाली केलों की उपज को यूरोप में भी ले गए जहां के बाजारों में इनकी खूब के आसपास यूरोपीय उप निवेशन उपनिवेश निवेशों के निवेशकों के साथ ईसाई पादरी भी अमेरिका आए ये मिशनरी इस नई दुनिया के मूल निवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के इरादे से आए थे खोज अभियानों का युग युग पंद्रहवीं शताब्दी यूरोपीय देशों के लिए खोज अभियानों का युग था खोजी दस्ते नए स्थानों की खोज के लिए अभियान पर निकलते और अप, उन्हें अपने राजा के राज्य में शामिल कर लेते इन नए स्थानों पर अक्सर उनका परिचय नए पौधों और जानवरों से होता था वे इन स्थानों में भी नए पौधों और जानवरों को लाकर बसाते थे सोलहवीं शताब्दी में स्पेनिश फ्रेंच पुर्तगाली डच और ब्रिटिश उपनिवेशकों ने अफ्रीका के विभिन्न भागों और उत्तरी मध्य व दक्षिण अमेरिका समेत वेस्ट इंडीज के द्वीपों यानि करेबियनों में अपने उपनिवेश स्थापित किए वे बड़े बड़े खेतों में अन्न उगाते और पशुपालन करते वे वहाँ के मूल निवासियों के साथ गहनों और अन्य वस्तुओं का व्यापार भी करते यहाँ से बड़ी तादाद में अन्न, मसा, अन्न, मसाले, कपास स्वर्ण और मदिरा यूरोप को तथा अफ्रीका की कॉलोनियों को भेजे जाते थे जहाँ उनकी खूब बिक्री होती थी कुछ उपनिवेशक इन उपनिवेशों को उपज का व्यापार करके अत्यंत अत्यंत धनी हो गए सबसे पहला केला माना जाता है कि केले के सर्वप्रथम केले को सर्वप्रथम इस दुनिया में लाने वाले थे ईसाई पादरी फ्रायर थॉमस द बरलांगा। यह पादरी कैंड्री द्वीपों की पुर्तगाली कॉलोनी से केले के पौधे लेकर उन्हें शांतो डोमिंगो के स्पेनिश कॉलोनी में ले गए जहां अब डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित है द बरलांगा ने नई दुनिया का पहला केले का फार्म पंद्रह सो में स्थापित किया फिर तो केले के ऐसे फार्म कैरेबियन और दक्षिण व मध्य अमेरिका की सभी यूरोपीय कॉलोनियों में स्थापित हो गए नेपथ्य शुरुआती समय में जमैका का एक केले का फार्म यहाँ ग्रास मिचेल केलों की खेती होती थी लेकिन 1940 में एक बीमारी ने इन केलों को समाप्त कर दिया शुरुआती केला कंपनियां 1870 से पहले उत्तरी अमेरिका केले से पूरी तरह अनजान था केप कॉर्ड मैसेच्यूसेट्स के निवासी एक समुद्री कप्तान लो, लोरेंजो डाउ बेकर का जमैका की यात्रा के दौरान केले से प्रथम परिचय हुआ बेकर ने ग्रॉस मिचल नामक कच्चे केलों के कई गुच्छे खरीदकर उन्हें जर्सी सिटी न्यू जर्सी ले कर आया वहां उसने उन केलों को दो दो डॉलर में बेच दिया केलों के लिए यह कीमत बहुत अधिक थी लेकिन अमेरिका निवासियों को यह नया फल बहुत अच्छा लगा और वे इसकी और मांग करने लगे बोस्टन फ्रूट कम, फ्रूट कंपनी अठारह में बेकर की मुलाकात एंड्रू प्रेस्टन नाम की एक फल विक्रेता से हुई प्रेस्टन ने केलों को अमेरिका आयात करने के विषय में बड़ा उत्साह दिखाया अठारह में बेकर और प्रेस्टन ने मिलकर बोस्टन फ्रूट कंपनी की स्थापना की बेस्टन की जिम्मेदारी वेस्ट इंडीज के खेतों में केले की पैदावार की देखभाल करने की थी और बेकर की जिम्मेदारी थी उन केलों को बोस्टन तक पहुंचाने की जैसे जैसे बोस्टन फ्रूट कंपनी का व्यापार बढ़ा न्यूयॉर्क और बोस्टन में सब जगह केलों की बिक्री होने लगी बनाना बोट शुरुआती केला व्यापारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि केलों को वेस्टइंडीज से अमेरिका लाने में लंबा समय लगता था और इस दौरान केले अक्सर सड़ जाते थे बीसवीं सदी के प्रारंभ में तापमान नियंत्रित जहाजों का आविष्कार हुआ जिनमें केलों को ठंडा रखा जाता था ताकि वे जल्दी न पक सकें इस प्रकार की बनाना बोट जो बोस्टन फ्रूट कंपनी ने चलानी शुरू की उन्हें ग्रेट वाइट फ्रीट के नाम से जाना जाता था इन ठंडे जहाजों के चलने के बाद उत्तरी अमेरिका में केलों का आयात और भी बढ़ गया ये जहाज यूरोप में भी केलों आपूर्ति करने लगे माइनर माइनर कीथ कूपर कीथ ब्रुकलिन के एक धनवान लकड़ी व्यापारी का बेटा था। 1871 में कीथ अपने चाचा और भाइयों के साथ चला गया, जहां ये सभी वहां के राजधानी से समुद्र तक एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे अठारह में कीथ ने अपने कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था के लिए रेलवे लाइन के दोनों ओर केले के खेत लगा दिए फिर उसे इसमें एक व्यापार की संभावना दिखाई देने लगी उसे पता था कि उत्तरी अमेरिका में केले कितने लोकप्रिय हो गए थे कीथ को लगा कि दक्षिण अमेरिका में भी यह फल उतना ही लोकप्रिय हो सकता है कीथ ने कोष्टारिका से ठंडी रेलगाड़ियों द्वारा केलों को दक्षिण अमेरिका भेजना शुरू किया 1890 में जब रेलवे का काम पूरा हुआ तो इसका प्रयोग मुख्यतः केलों की ढुलाई के लिए ही किया गया कीत कोष्टरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी बन गया जल्दी उसने अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लिया और वह रेलवे के माध्यम से कोलंबिया को भी केलों का निर्यात करने लगा यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अठारह में कीत ने अपने प्रतिद्वंदियों एंड्रू प्रेस्टन और लोरेंजो डाउ बेकर के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की। कीमेरिका के, के कई बड़े बड़े के फार्म और थी और बोस्टन के बहुत से जहाज थे दोनों ने मिलकर अठारह सौ निन्यानवे में यूनाइटेड फूड कंपनी की स्थापना की और केले के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया बाजार पर कब्जा अठारह सौ निन्यानवे के अंत तक केले के व्यापार पर मुख्यतः यूनाइटेड फूड कंपनी का कब्जा था अमेरिका के अनेक प्रांतों में केलों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने मध्य अमेरिका में बहुत सी जमीन खरीदी और उस पर केले के खेत लगाए केलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त रेफ्रिजरेशन युक्त जहाजों की खरीद में निवेश किया और बड़े बड़े गोदाम और कारखाने भी लगाए जहाँ केलों की पैकिंग की जाती थी इस सारे कार्यकला के इर्द गिर्द मध्य अमेरिका के कई शहर कई नए शहर बस गए कंपनी ने इन शहरों में दुकानें अस्पताल और स्कूल बनाए और टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइने भी जल्दी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी इतनी बड़ी हो गई की शुरू में यूनाइटेड फ्रूड कंपनी को उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ क्योंकि वकारो बंधु अपेक्षाकृत काफी छोटे पैमाने के व्यापारी थे इन बंधुओं ने होंडूरस के इटालियन केला उत्पादकों से व्यापारिक संबंध बनाए उन्नीस सौ छह तक वकारो बंधुओं ने बंधुओं ने स में 16 किलोमीटर लाइन भी अपने अधिकार में ले ली जिसका हुआ, केले हुआ के नाम से जाने जाने लगा यह स्टैंडर्ड फूड यूनाइटेड फूड कंपनी का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए श्रमिक बल यूनाइटेड फूड कंपनी और स्टैंडर्ड फूड दोनों ही मध्य अमेरिका के निवासियों केले के खेतों में काम करने के लिए भर्ती करती थी उन्होंने भारतीय मूल के मजदूरों को भी भर्ती किया जो वहां पनामा नहर पर काम करने के लिए लाए गए थे पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है जो पनामा के स्थल स्थल डमरू मध्य से होकर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है जब इस नहर का काम पूरा हो गया तो इन मजदूरों को प्रमुख फ्रूट फू, कंपनियों में भर्ती कर लिया गया अक्सर इन मजदूरों को केले के खेतों में काम करने के लिए बहुत कम पगड़ दी जाती थी एल पुल्पो यूनाइटेड फूड कंपनी और स्टैंडर्ड फूड दोनों ही इन मजदूरों के जीवन के अनेक पहलुओं को अपने में रखती थी कहा जाता था क्योंकि कंपनी कई तरह से इन मजदूरों पर लगाम कसकर रखती थी जैसे ऑक्टोपस अपनी आठ भाव में से अपने शिकार को जकड़ रख लेता है मध्य और दक्षिण अमेरिका की सरकारें चाहती थी कि फ्रूट कंपनियां अपना काम करती रही क्योंकि वे लोगों को रोजगार देती थी फ्रूट कंपनियों को सरकार से टैक्स में छूट व आने सुविधाएँ भी मिलती थी जिसमें शामिल थे कृषि भूमि के बड़े बड़े पट्टे जिन पर वे केलों के नए खेत लगाती थी फ्रूट कंपनियां अत्यधिक मुनाफा कमाती थी लेकिन कुल पैसे का बहुत थोड़ा भाग ही इन देशों को मिल पाता था जहां केलों की खेती होती थी मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और वह भी दुकानों स्कूलों और अस्पतालों के माध्यम से वापस फ्रूट कंपनी के पास पहुँच जाती थी और इन दुकानों में अमेरिका से आयात किया हुआ सामान बेचा जाता था न कि स्थानीय निर्माताओं का सामान केले और युद्ध 1914 से 1918 तक यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इस युद्ध के कारण देशों के बीच व्यापार लगभग ठप हो गया था यूनाइटेड फूड कंपनी ने लगभग 37 जहाज युद्ध के लिए दे दिए यानी वे अब अधिक मात्रा में केले का निर्यात करने में अक्षम अक्षम अक्षम अक्षम थे, थे। अंतत जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आ गई युद्ध के पहले की अपेक्षा मूलभूत संसाधन और समान बहुत कम थे केले एक प्रकार से अति समृद्ध लोगों के भूख की वस्तु बन गए थे और इसकी मांग बहुत कम हो गई यूनाइटेड फूड कंपनी ने मध्य अमेरिका के अपने अधिकांश मजदूरों को काम से निकाल दिया करती को, को की कर फिर के बाद की अर्थव्यवस्था में बहुत के से उद्योग और व्यापार के व्यापार फिर से पनपने लगे केलो की उपज बढ़ाने के लिए दक्षिण और मध्य अमेरिका में सैकड़ों एकड़ जंगल काट लिए गए केला पर्यटन दूसरे विश्व युद्ध के बाद केला कंपनियां करीबियन करीबियन के केला उगाने वाले द्वीपों पर होटलों का निर्माण करने लगी कंपनी के जहाजों में यात्रियों के लिए सुख सुविधापूर्ण कमरे बनाए गए कंपनियों ने उत्तरी अमेरिका में इन जहाज यात्राओं के बारे में खर्च करने के लिए पैसा था जहाजों का उपयोग अब केले की धुलाई के साथ साथ धनी पर्यटकों को अमेरिका से इन द्वीपों पर लाया ले जाने के लिए भी हो रहा था धूम मचाते केले उन्नीस में तापमान नियंत्रित ट्रकों का आगमन हुआ इन ट्रकों में तापरोधी पर्याप्त पदार्थ के रूप में लकड़ी के बुरादे और घास का इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें पानी और बर्फ के द्वारा ठंडा रखा जाता था इसी कालखंड में चार लेन वाले राजमार्गों के निर्माण के कारण केलों की के डुलाई समुद्र तट से और भी अधिक दूर दराज के इलाकों में संभव हो पाई इससे पहले इनकी उपलब्धता बंदरगाव के आसपास के इलाकों में ही संभव थी समय के साथ ट्रक और, और भी आधुनिक हो गए और उन्नीस आते आते केला कंपनियाँ रेल और जहाज की अपेक्षा ट्रकों से केले की डुलाई को अधिक पसंद करने लगी लगभग इसी समय कई बड़ी-बड़ी फ्रूट फ्रूट कंपनियों जिनमें यूनाइटेड यूनाइटेड भी शामिल थी ने ने मिलकर एक बड़े की की स्थापना की जिसका नाम नाम था ब्रांड्स ब्रांड्स अब इस कंपनी का नाम है चिकिता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बाद में डोल ने खरीद लिया दिया खेलों के केले के बागानों की मिल्कियत बड़ी बड़ी फ्रूट कंपनियों के पास होती है जो केलों के उत्पादन कटाई पैकिंग और सुपरमार्केट पहुंचने तक का उनके ढुलाई पर पूरा नियंत्रण रखती है अधिकांश बड़े बड़े केला उत्पादन के अमेरिका में स्थित है केले के के केले के लिए बहुत बड़े की जमीन की आवश्यकता होती है जैसे दस से बारह हजार एकड़ खेतों की देखरेख केले के खेतों में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ताकि उनके विकास के दौरान पौधे स्वस्थ रह सके मजदूर पौधों को खंभों से बांध देते हैं जिससे फल पकने के समय पौधे झुके नहीं केले के खेतों में खरपतवार को न उगने देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे के, के खाकर साफ कर दे एक और तरीका यह है कि केले के, के सूखे पत्तों को मिट्टी पर बिछा दिया जाए ताकि खर पतवार न उग सके खेतों का कामकाज केले के खेतों की जमीन को मशीनों से साफ किया जाता है फिर खेतों के कर्मचारी अपने हाथों से केले के पौधों को धरती में रोपते हैं। फसल काटने के समय कटाई वाला कहा जाने वाला ये कर्मचारी एक बड़ी बड़े धारदार चाकू से पौधों की पौधों को काट गिराता है उसका एक सहायक गिरते हुए पेड़ों को पकड़कर सहारा देता है कटे हुए पेड़ का तना उसके कंधे पर रखे एक मोटे तकिये पर फिर गला कटाई वाला नन्हे शक्कर पौधों को भी काट डालता है केवल दो सबसे बड़े शक्कर पौधे छोड़ दिए जाते हैं जिनसे नए केले के पेड़ तैयार होते हैं सायक अपने कंधे पर गिरे केल, केलों के गुच्छों को उन स्वयं तारों पर लटका देता है जो पेड़ों की पंक्तियों के बीच लगे होते हैं ये तार लगातार चलते रहते हैं और इनमें से इन पर लटके हुए केले के गुच्छे पैकिंग के स्थान पर पहुंच जाते हैं पैकिंग का कारखाना केले के खेत पर ही उनकी पैकिंग के लिए एक बड़ा कारखाना होता है यहाँ कर्मचारी अपने हाथों से केलों को गुच्छों से अलग करते हैं और उन्हें चार से छः किलो के छोटे गुच्छों में बांट देते हैं इन किलो को ठंडे पानी के बड़े टैंकों से धोया जाता है इससे उन पर लगे केमिकल हट जाते हैं और गर्म खेतों से आए फल ठंडे भी हो जाते हैं फिर इंस्पेक्टर उनकी जांच करने के सुनिश्चित करते हैं कि उनकी गुणवत्ता उच्च है या निर्यात के लिए उचित है या नहीं यदि केले का छिलका फटा हो तो उस पर दाग धब्बे हो या फल कहीं से क्षतिग्रस्त हो तो उन्हें निर्यात नहीं किया जाता है जो फल इस जांच में सफल होते हैं उन्हें सावधानी से डब्बों में क्षतिग्रस्तों डब्बे डब... बड़े बड़े जहाजों पर लादे जाते हैं जो रेफ्रिजरेशन की सुविधा से युक्त होते हैं इन जहाजों को रिफर कहा जाता है बड़ी बड़ी केला कंपनियां जैसे डोल या डेल मोन्टे अपने खुद के ऐसे जहाजों से केलों का उनके गंतव्य स्थानों तक भेजती हैं। इन जहाजों को इतने कम तापमान पर रखा जाता है कि फल पूरी तरह पकने न पाए इसलिए इसे केलों को सुलाने की प्रक्रिया कहा जाता है गंतव्य पर पहुंचने के बाद बंदरगाह पर इन जहाजों की जांच की जाती है और उनमें साफ मकड़िया आने हानिकारक कीड़े न हो यह भी चेक किया जाता है पकने के लिए गोदाम जांच में सफल होने के बाद केलों को तीन से आठ दिन के लिए एक विशेष गोदाम में पकने के लिए रखा जाता है इन गोदामों को रिफर जहाजों की अपेक्षा थोड़े अधिक तापमान पर रखा जाता है ताकि सुपरमार्केट में बिक्री से पहले केले थोड़े और पक जाएं। पकने की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए इन गोदामों में एथलिन गैस भरी जाती है यह वही गैस है जो सभी फल स्वयं ही पकने की प्रक्रिया में छोड़ते हैं समय के साथ इन गोदामों के तापमान को घटाया जाता है ताकि केले आवश्यकता से अधिक न पक जाए और उन्हें रेफ्रिजरेशन युक्त ट्रकों पर लाद सुपरमार्केट में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। संकट में केले केले के पौधे बहुत नाजुक होते हैं और बीमारी कीड़े मकोड़ों या खराब मौसम से इनके नष्ट होने की बहुत संभावना होती है समुचित देखरेख और लगातार चौकसी के बिना पूरी फसल ही बर्बाद हो सकती है और एक महत्वपूर्ण भोज पदार्थ के नष्ट होने के अतिरिक्त इससे किसान को बड़ी आर्थिक हानि भी हो सकती है मौसम मौसम बाढ़ आने से केले की फसल नष्ट हो सकती है क्योंकि बाढ़ का पानी केले के जड़ों से केलों को जड़ से उखाड़ देता है और उनको डंडों को उनके डंडों को भी गिरा देता है जो पेड़ को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं बड़े बड़े चक्रवाती तूफान में केले के फल व पत्तियाँ पेड़ से टूट गिर जाती हैं ब्लोटाउन कहे जाने वाले तूफान से कुछ लो डाउन कहे जाने वाले तूफानों में कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है ये तूफान न केवल केला किसानों को आर्थिक रूप से बर्बाद करते हैं बल्कि कई बार उनके घरों को भी तहस नश करके किसान के परिवारों को बेघर कर डालते हैं ब्लैक सिगार टोका ब्लैक सिगार डोपा एक फंगस का नाम है जो विश्व के लगभग सभी केला उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती है ये बीमारी सबसे पहले ओंडुरस में उन्नीस में देखी गई थी और यह शीघ्र ही दक्षिण और मध्य अमेरिका में फैल गई और फिर दक्षिणी प्रशांत के द्वीपों में भी पहुंच गई ब्लैक ब्लैकोटा बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से ही अन्य पौधों तक तो पहुंच जाती है फंगस मारने की दवाइयों से इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है पर ये दवाइयां बहुत महंगी हैं और इसे छिड़कने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत हानिकारक भी मोको बीमारी यह बीमारी ऐसे बैक्टीरिया के कारण होती है जो को संक्रमित करके उससे अंदर से सड़ा देते हैं मोको बीमारी कैरेबियन और दक्षिण दक्षिण के व मध्य अमेरिका के केला फार्मों में अक्सर पाई जाती है इसे फैलाने वाले कीड़े केलों के फलों में अपना घर बना लेते हैं और बीमारी फैलाते हैं खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू या अन्य औजारों की धार पर धार पर यदि ये बैक्टीरिया लग जाए तो उनके माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है संक्रमित पौधे की जड़ें यदि किसी अन्य पौधे की जड़ों को स्पर्श करें तो दूसरा पौधा भी संक्रमित हो जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते इसलिए यदि एक बार पौधे संक्रमित हो जाए तो फसल को बचाना बहुत कठिन हो जाता है इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कर्मचारी सभी औजारों को संक्रमण मुक्त करते हैं और संक्रमित पौधों में शक्तिशाली दवाइयों के इंजेक्शन लगाते हैं नेमोटोड कृमि नेमोटोड्स नाम के कृमि अक्सर केले के पौधों की जड़ों पर हमला करते हैं ये क्रीमी पौधे की जड़ में छेद करते हैं जिससे पेड़ के पत्ते लाल बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं निम्टिसाइड नामक दवा का छिड़काव इन क्रीमियों के हमले से पौधों को बचा सकता है दूसरा तरीका है कि पौधों को काटकर श्वेत काट कर जोत कर... दिया जाए सूरज की रोशनी धीरे धीरे इन कृमियों को मार डालती है इसलिए खेतों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ खेतों में कृमियों को समाप्त होने में तीन वर्ष तक का समय कर्मचारी दवाईयों का सहारा लेने को बाध्य हो जाते हैं केले और केले और पर्यावरण केले के बड़े बड़े खेतों के बन जाने से उष्ण प्रदेशों के वर्षा वनों को बहुत हानि पहुंची है इन वनों को बहुत बड़े हिस्सों इन वनों के बहुत बड़े हिस्सों को केले की खेती के लिए काट दिया जाता है इन वर्षा वनों में पौधों व पशुओं की हजारों प्रजातियां बसती हैं, जिनमें से कुछ को तो वैज्ञानिकों ने हाल में ही खोजा है वर्षा वनों की समाप्ति का अर्थ है कि इन प्रजातियों के निवास स्थल की समाप्ति यानी वे विलुप्त होने और होने के और नजदीक आ जाएगी मोनोकल्चर जब किसी भूमि पर एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है मोनोकल्चर के कारण उस क्षेत्र में एक प्रकार का कृत्रिम इकोसिस्टम तैयार हो जाता है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है कोसिस्टम उस वातावरण और परिवेश का नाम है जिसमें उस स्थान के पशु पलते बढ़ते हैं मिट्टी का हराश भूमि के किसी टुकड़े पर साल दर साल लगातार एक ही फसल का उगाया जाना मिट्टी के लिए हानिकारक होता है एक फसल के बाद मिट्टी को फिर से उपजाऊ होने और पोषक तत्वों को एकत्र करने में समय लगता है इसलिए अनुपजाऊ हुई ज़मीन को छोड़कर जंगल काटकर नई जगह खेत लगाए जाते हैं और फिर वहां की मिट्टी भी बंजर हो जाती है जब भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है तो तेज हवा और बारिश में मिट्टी का कटाव हो जाता है क्योंकि मिट्टी को बांध कर रखने के लिए वहाँ कोई पौधे नहीं होते कटाव होने के कारण मिट्टी इतनी एनर्जी हो जाती है कि उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती विषेले कीटनाशक केले के खेतों में प्रयोग किए जाने वाले बहुत से कीटनाशक विषैले और हानिकारक होते हैं और इनसे इनके असर से खेत मजदूरों में कैंसर होने का खतरा होता है ये रसायन पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं वायु इन कीटनाशकों के केले के पत्तों से वायु इन कीटनाशकों को केले के पत्तों से उड़ा ले जाती है और ये वायु का प्रदूषण बनते हैं तेज वर्षा और तूफान के कारण रसायन पानी के साथ बहकर पास की आस की नदियों और तालाबों में भी पहुंच जाते हैं और खेत मजदूरों और उनके परिवारों को भी पहुंचाते हैं और खेत मजदूरों और उनके परिवारों के द्वारा पीए जाने वाले पानी को भी प्रदूषित करते हैं इन रसायनों का लगभग 40 प्रतिशत भाग खेतों की मिट्टी में रह जाता है और अगली फसल को प्रदूषित करता है रसायन रहित जैविक केले यानी ऑर्गेनिक बनाना वे केले होते हैं जिन्हें कीटनाशक या अन्य रसायनों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है कुछ किसान रासायनिक उर्वरक के स्थान पर प्राकृतिक उर्वरकों जैसे गोबर समुद्री घास मछली की हड्डियां व कॉफी के छिलकों आदि का इस्तेमाल करते करने लगे हैं। जैविक केलों की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन विश्व में केलों के कुल उत्पादन में इनकी भागीदारी बहुत ही कम है यदि केलों की कतारों के बीच खेत में कोई अन्य फसल उगाई जाए तो इससे भी मिट्टी के उर्वरक को कुछ सुरक्षित रखने में मदद मिलती है ऐसे फसल को कवर क्रॉप कहा जाता है यह फसल मिट्टी के शाम को राज को रोकती है जो एक ही फसल बार बार उगाए जाने से होता है ऐसी फसलें जैसे सोयाबीन या घास मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होती है भविष्य ग्यारह देशों के वैज्ञानिक एक शोध परियोजना में संलग्न है जो सबसे लोकप्रिय केला प्रजाति की अनुवंशिकी यानी जेनेटिक मेकअप का अध्ययन कर रही है ये वैज्ञानिक केले में नए वंशाणुओं का समावेश करना चाहते हैं जिससे इनके स्वाद गंध रंग और आदि में तो कोई परिवर्तन न आए लेकिन इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाए इस प्रकार शायद केले की के इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके इस शोध से वैज्ञानिकों को नए उर्वरक और कीटनाशक विकसित करने में मदद मिली है इस, इस है। शोध है खेत मजदूरों का इन रसायनों से संपर्क और उसके कारण होने वाली हानि बहुत कम हो जाएगी मददगार हाथ विश्व के अनेकों लाभ निरपेक्ष संस्थाएं केला खेत मजदूरों के जीवन को सुधारने के कार्य में लगी है ये संस्थाएं केला खेतों की वर्तमान विषम परिस्थितियों के बारे में समाज को जागृत करने में मदद करती है ये संस्थाएं ग्राहकों को प्रेरित करती हैं कि वे ऐसी कंपनियों के केले न खरीदें जो अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं देती उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं करती या फिर उन्हें मजदूर संगठन बनाने की इजाजत नहीं देती धरती का उचित उपयोग भी ग्राहकों के सरोकार का एक विषय है अधिकांश जैविक केले उन स्थानों पर उगाए जाते हैं जहाँ पहले वर्षा हुआ करते थे अनेक संस्थाएं ग्राहकों को इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि वे बड़ी कंपनियों के बजाय स्थानीय क्षेत्रों में उगाए फली खरीदे न्यायोचित व्यापार वाले केले न्यायोचित व्यापार यानी फेयर ट्रेड का अर्थ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो ऐसे न्याय व्यापार वाले केले बाजार में अधिक मूल्य पर मिलते हैं लेकिन किसानों को लाभ का अधिक वंश प्राप्त नहीं होता है क्योंकि किसान क्योंकि फलों का उत्पादन या डुलाई बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा नहीं की जाती ऐसे न्यायोचित व्यापार के केले के खेतों के लिए आवश्यक है कि उन पर रसायनों का प्रयोग कम से कम हो और यथास्भव प्राकृतिक उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाए जो किसान अपने खेतों को न्यायोचित व्यापार खेत के रूप में पंजीकृत कराते हैं उन्हें केलों के एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाती है और उत्पादन खर्च के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलती है उन्हें अपने मजदूरों की कार्य स्थिति को सुधारने के लिए प्रेरित करने हेतु भी सहायता राशि दी जाती है कैरिबियन के देश डोमिका में स्कूल में एक न्यायोचित व्यापार संस्था द्वारा छात्रों को नए डेस्क उपलब्ध कराए गए